पूर्ण मुदचन् महावाक्यजन्य ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है प्रमा प्रमा करण प्रमाणम असाधारण कारण को कारण कहते हैं प्रमा का कर्ण वह है प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होगा बाकी जितने साधन अंतकण शुद्धि के लिए ज्ञान तो प्रमाण से ही होगा प्रमाण है वाक्य वेदांत वाक्य वेदांत वाक्य से ही ज्ञान होगा जितने ध्यान करे जप करे अंतगोण शुद्धि तो हो जाएगी किंतु ज्ञान होने के लिए वेदांत वाक्य प्रमाण है प्रमाण से ही ज्ञान होता है वेदांत वाक्य से प्रमाण से ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान जैसे रूप का ज्ञान रूपाकार वृत्ति घट का ज्ञान घटाकार वृत्ति ऐसे ब्रह्म ज्ञान को कहते ब्रह्माकार वृत्ति वृत्ति शब्द का अर्थ है अंतकोण का परिणाम अंतकोण का परिणाम होगा ब्रह्माकार ब्रह्म। ये वृत्ति होने पर भी जब उसका प्रतिबंध कह प्रतिबंधकरण से वृत्ति ब्रह्म ज्ञान कार्य नहीं है वन्नी में दग्रित्व है दहन करने का सामर्थ्य है किन्तु यदि प्रतिबंधक है प् तो दहन नहीं होता है प्रतिबंध का क्या है चंद्रकांत मणि रहेगा तो में दाह नहीं होता है और दूसरा प्रतिबंध कोई मालूम है मंत्र आदि कोई औषधि मंत्र प्रयोग करेंगे तो भी दाह नहीं होता है जिस प्रकार वन्नी में सामर्थ्य तग्धित्व है दहन सामर्थ्य है किंतु प्रतिबद्ध होने से प्रतिबंध युक्त होने पर उसमें लगाया तृण रखा तो दहन नहीं होता है इस प्रकार अहमअ्मी ब्रह्मा इसे ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण से होने के बाद भी जब असंभावना विपरीत भावना है तो प्रतिबंधक युक्त होने से अज्ञान का निवर्तक का ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है निवृत्तिका नहीं होती है जब प्रतिबंधक समाप्त हो जाए तब तो अज्ञान की निवृत्ति होती है असंभावना और विपरीत भावना प्रमाण में असंभावना अथवा संशय प्रमाण संशय की निवृत्ति होगी श्रवण से और प्रमेय संशय की निवृत्ति होगी मनुष्य संशय नष्ट हो जाने पर ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी संशय निवृत्त होने के बाद भी विपर्य यदि है देहादि महम बुद्धि है तो नहीं निवृत्ति नहीं होती उसकी विपरीय निवृत्ति के लिए करना पड़ेगा निधि कोई सोचे श्रवण मनन इतने क्यों करेंगे सीधा हम निधि ध्यास करेंगे आंख बंद कर बैठ जाएंगे मन से संसार चिंतन करते रहेंगे कहीं हम ध्यान करते हैं ये ध्यान सरल है और कोई कोई दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं कहते हैं अनुसन कर रहे ये और सरल है निधि नहीं होता है श्रवण मनन के बिना श्रवण मनन के बिना जो करते वो ध्यान है निधिध्यासन भी ध्यान है किंतु जितने ध्यान सब को निधिध्यासन नहीं कहते है निधिध्यासन भी एक ध्यान है किंतु श्रवण मनन के बिना जो ध्यान करते उसका नाम निधिध्यासन नहीं है निधिध्यासन और ध्यान में अंतर है ध्यान तो ध्यय चिंता चिंतन है कोई किसका चिंतन करता है कोई बाहर चिंतन करता है कोई देह के अंदर चिंतन करता है कोई किसी का सगुण का साकार का निर्गुण का कोई चिंतन करता है उसको कहते ध्यान तत्र प्रत्यय एकतानता न्यान लगातार चिंतन करते ध्यान हो जाता है किंतु निधि ध्यान है श्रवण मनने के बाद जब संशय दूर होता है तो ब्रह्माकार वृत्ति होती मैं ही अहम ब्रह्म अहमस में ब्रह्म इसी ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह लगातार चले इसको कहते हैं निधिध्यासन श्रवण मनन करने के बाद संशय दूर होता है तो निधिध्यासन होता है ये निधिध्यासन उत्कृष्ट साधन है किन्तु श्रवण मनन पूर्वक ही होता है संशय और विपरीत निवृत्ति होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तदुक सर्व्ञात मुनि सर्वात मुनि संक्षेप नाम ग्रंथ उसी ग्रंथ में उन्होंने कहा है पुषापराधमिना धीषण निरबद्धचुदया था न फलाय दिष्ट विषया श्रुति संभवाषअपराधमलिषण धीषण बुद्धि पुरुष अपराधे न मलिना पुरुष अपराध मलिना पुरुष के दोष से मलिन जो बुद्धि है कुतर्क दुराग्र संशय विपर्यादि अपराध अपराधे उसे मलिना मलिन बुद्धि निरव्य चक्षदयापी ये तो सामान्य किसी ब्रह्माकार वृत्ति के लेते है राग द्वेश पुरुष अपराध से मलिन बुद्धि हो जाती है राग द्वेष क्रोध होने पर निरबद यथा न विषय भवति निर्दुष्ट से उत्पन्न होती है बुद्धि चक्षु संबंध होकर के राग है तो सुखि रजते जैसे दिखती है द्वेष है तो भय करते रज वि सर्प जैसे दिखती है भय के कारण मन में भय बैठा है तो कुछ प, प, प, पेड़ से गिर गए सूखी लकड़ी लोग डर जाकर भागते हैं भूत है। मन से पहले भय है राग द्वेष भय आदि के कारण अलग दिखता है सामने देखा मन से आदमी आ रहा है एक दौड़ कर आ रहा है क्या है हाथी देखा कोई आदमी साफ नहीं दिखता तो हाथी समझ समझा क्योंकि जंगल में उस पार हाथी आ जाते सुबह सुबह तो हाथी बहन में बैठ कोई आदमी आता है दूर से देखकर भागा हाथी समझ करके तो ये अपराध पहले भय है, द्वेष है, राग है होने पर निर्दिष्ट चक्ति से उत्पन्न होने पर भी ज्ञान फलाय न दुष्ट विषय दुष्ट विषय विषय का दर्शन होने पर भी ज्ञान फलाय भय है, राग है, द्वेष है, इसी प्रकार सुप्ति संभव तो तथात्मनिधि श्रुति से उत्पन्न होती श्रुति सम्भव उत्पत्तिण ये श्रुति से श्रुति प्रमाण से जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो तो ज्ञान तो दृढ़ होना चाहिए निर्दिष्ट है निर्दिष्ट दोष रहित है दृढ़ होनी चाहिए फिर भी पुरुष अपराध मणिना पुरुष के अपराध से मणिन होने से वो ज्ञान फलाय न भवती अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती ज्ञान से जब पुरुष का अपराध संशय विपर्य उसे ज्ञान सुण प्रमाण सोने पर भी मौीन हो जाता है प्रतिबंध युक्त होने से तब आत्मा ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होता है विचार करने पर जब असंभावना विपरीत होने की निवृत्ति हो जाए वही ज्ञान अज्ञान का निवर्तक हो जाता है यदा तो सम्यक विचारेण असंभावनादय निवर्तनते तदा प्रतिबद्धा सत्य ज्ञानम निवर्त यदा तो सम्य विचार है न अच्छी तरह से विचार करने पर श्रवण मनन निदिध्यासन बार बार करना पड़ता है आवृत्ति रसकृत उपदेशात ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने कहा है उसकी आवृत्ति करनी चाहिए लगातार कुछ कर्म करते हैं जिस कर्म से अवदृष्ट होता है उसका फल अदृष्ट है तो अदृष्ट फल के जैसे यजे तो स्वर्ग काम हो स्वर्ग की चाहत तो याग करे याग करे तो अदृष्ट होगा मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा किंतु कुछ कर्म है दिष्टफल दिष्टफल भोजन करने पर तृप्ति होती है भोजन करते समय तृप्ति होती है मरने के बाद तृप्ति होगी साथ ही साथ दिष्टफला क्रिया में एक बार खा कर कोई उठ जाता है भजन में बैठे एक रात खाकर उठ जाओ पेट भरने तक पूरा खाना होता है तृप्ति खाते खाते तृप्त हो जाए फिर खिलाने पर ही मना करते हैं दृष्ट फलाहन से फल प्राप्ति तक करना पड़ता है दान को कुट करके तुस निकालना है तंडुर से फिर पुरुड़ा शादी बनाते भोजन भात भी मनाते है कितने पहाड़ पीट करके निवृत्त हो जाना है मालूम छ हाँ। आठ नहीं पूरा तुषण निकल जाए नहीं नब एक दो छ आठ से मतलब नहीं है उद्देश्य छिलका निकल जाए दान के ऊपर तुषण निकल जाए तुषण निकालने तक इसी प्रकार भोजन कितने ग्रास करना चाहिए मालूम है कोई गिनती करते कितने खाया पेट भर जाने पर आधा रोटी खाने की इच्छा नहीं मिले कहेंगे आ, आज भूखा रह गया आधा ही भोजन हुआ आधा पेट रहा थोड़े कम उनसे भी संतोष नहीं होगा अब भोजन पूरा हो गया तो आगे देने पर नहीं खाते हैं तृप्ति दृष्टि प्रत्यक्ष अनुभव होती है तब तक खाना होता है इसी प्रकार श्रवण मनन निधि भी करेंगे और मरने के बाद कहीं जाकर मुख्य मिलेगा ऐसा नहीं है जैसे स्वर्ग मरने के बाद यह कर से स्वर्ग मिलेगा या कर देते इसी प्रकार वेदांत श्रवण नहीं श्रवण करते करते अभी ज्ञान हो जाए अज्ञान निवृत्त हो जाए संशय पर नष्ट हो जाए तब तब तक श्रवण मनन निधिध्यात्म आवृत्ति करती रहनी चाहिए दिष्टफला होने से फल उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है अभी यदि श्रवर्ण मनन काल में ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्वरूप में स्थिति नहीं हुई अरे मरने के बाद अंतकाल में हो जाएगी ऐसा सोच करके नहीं ना नहीं रहना कुछ लोग सोचते हैं अंतकाल में भगवान का चिंतन करेंगे सरल से हो जाएगा अभी क्यों करेंगे गीता पढ़ते अंतकाल ऐसा नाम है किसका मिल गया बड़ा खुश हो गया अभी क्या जरूरत है जब अंतिम समय आएगा उस समय करके ध्यान लगाएंगे बड़े चिंतन करेंगे अंतिम समय आएगा सोच करेंगे <laughs> कितने दिन के बाद अंतिम समय आएगा मालूम है किसको हाँ सब सोचते है नहीं हमारे तो दे रहे है <laughs> हम तो अभी छोटे छोटे बड़े कुछ नहीं है अंतिम समय तो जब कर्म समाप्त हो गया वो अंतिम है कितने उम्र में कर्म समाप्त होता है किसका निश्चय है इतने उम्र कम से कम साठ सत्रह साल कोई सोचते है कम से कम 50 साल साल तो रहेंगे ऐसा सोच कर खुश होकर बैठ जाते हैं ऐसा निश्चय नहीं है अस्सी नब्बे सौ साल भाई भी जीवित रहते हैं 15, 20, 25 साल भाई भी चल जाते हैं समय आने पर ऐसे भी ये दृष्ट फल है श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते साक्षात्कार हो जाए अज्ञान निवृत्त हो जाए तब ब्रह्म रूप तब तो करना पड़ता है सम्यक विचारेण बार बार विचार करने पर असंभावना देव निवर्तनते जब असंभावना विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती कुतर्क दुराग्रह संशय सो समाप्त हो जाते हैं तदा अप्रतिबद्धा ज्ञान का प्रतिबंध ब्रह्माकार वृत्ति अप्रतिबद्धा होगी प्रतिबंध रही तो होगी अप्रतिबद्ध हाँ, अप्रतिबद्धा सती अज्ञान निवर्त अतिबद्धा सती कौन अज्ञान निवर्तिका करता कौन हैं अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अखंडाकार वृत्ति अज्ञानम निवर्त यहा मौियादी प्रतिबंध निवृत्ताव्निस्त्रीक दहती तदवत दहन अग्नि दहन नहीं करती चंद्रका मंत्रादी प्रोग करने पर किंतु प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाने पर अग्नि त्रिनादि को जलाएगी दहन कर देती है तदव वही ब्रह्मा कार्य वृत्ति प्रतिबंध नष्ट होने पर अज्ञान का दहन कर देती है ए तदपी तेरे गौतम ये भी उन्होंने ही कहा है उन्होंने कि उन्होंने सर्वज्ञात मुझे कहा है पुरुषापराध विगमे तो पुनः प्रतिबंधक विदसनाथ सफल मणिमंत्रोपगमे तो यथा सती पावका धूमलता पुरुषअपराध विगमे तो पुरुष अपराध असंभावना विपरीत नष्ट हो पर सामान्य स्थल में भी प्रतिबंधक नष्ट होने पर प्रतिबंधक सनात सफला जैसे मंत्र है प्रतिबंधक नष्ट होने पर अग्नि जैसे दहन करती है इसी प्रकार पुरुष अपराध नष्ट प्रतिबंधक नष्ट होने पर ब्रह्माकार वृत्ति सफला हो जाती है यथा तो मणिमंत्र और अपगमे पाव का तो धूमलता भवती वहनी पावका से वही से धूमलता धूमहती अग्नि जला देती है मंत्र नष्ट होने पर अग्नि जलाती है इसी प्रकार असंभावना विपरीत वहां नष्ट हो जाने पर वाक्य जो, ने जो ब्रह्मा कार्यवृत्ति अज्ञानिक की निवृत्ति कर देती है तथा जो अज्ञान से अनिर्वचन से कल्पित ज्ञान निवृत्ति उपपत्ति अज्ञान यदि वास्तव होता है तो उसकी निवृत्ति किसी से भी नहीं हो सकती वास्तव नहीं सत नहीं असत नहीं उभय भी नहीं है अनिर्वचनीय है अज्ञान सत वस्तु यदि भाव पदार्थ मानेंगे अनादि आत्मा जैसे नित्य हो जाएगा इसलिए अज्ञान को भाव पदार्थ नहीं मानते है और अभाव भी नहीं मानते अभाव कहेंगे तो प्राग अभाव जैसे मानते ये अभाव से कार्य अज्ञान का कार्य सारा संसार है अभाव नहीं भाव नहीं उभय नहीं इसको कहते अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय को मिथ्या कहते कल्पित ही ये कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है कल्पित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी कल्पित बंधन की निवृत्ति सपने में कल्पित बंधन स्वन दिखा चोर आकर बांध लिया बांध दिया जगने के बाद बंधन निवृत्ति के लिए चक्कू चाहिए छोटा या बड़ा चक्कू चाहिए कोई कहते एक चक्कू हमसे ही काट दें नहीं पूछा एक चाकू चाहिए या दो चाहिए क्या ना एक चाहिए कल्पित तो बंधन है तो जज्ञात तो बंधन है ही नहीं और वास्तव बंधन है तो हाथ भी बांधा चकू पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं हाथ बांधा है तो केस में काटेंगे तो दूसरे को कहेंगे काटो ये अज्ञान भी ऐसे कल्पित होने से ही ज्ञान से निवृत्त होती है और कल्पित तो वस्तु ज्ञान जब तक तो नहीं हुआ रज में सर्प कल्पित तो है राज्य ज्ञान नहीं होने पर कितने समय शीर्षासन करेंगे तो सर्प रज्जु सर्प भाग जाएगा शीर्षासन करेंगे तो राज्य में सर्प रहेगा या भाग जाएगा दे कीर्तन करो मृदंग बधाओ ना नाज करो कुछ भी करो रजु सर्प नहीं जाएगा हाँ राज्य ज्ञान हो गया तो रज्जु सर्प एक क्षण भी नहीं रहेगा जब तो राज्य ज्ञान नहीं है तब तो, तो कुछ भी करो अज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प बना उसकी निवृत्ति रज्जु ज्ञान से होगी और कुछ नहीं अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है हुँ? और किस से प्रकाश ही होगी इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती अज्ञान वास्तव नहीं अज्ञान अनिर्वचन कल्पित है ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी अभी प्रश्न था अज्ञान को कहते कल्पित कल्पित राज्य में सर्प कल्पित होता है जो देखता है वो कल्पना करता है उसके कल्पना वो कल्पक है यहां अज्ञान की कल्पना करने वाले कौन है शुद्ध ब्रह्म एक तो है उससे भिन्न और कौन पदार्थ है वेदांत में हैं चिदाभाष शुद्ध ब्रह्म से भिन्न चिदा भाष कहा चिदाभाष होने के लिए जैसे आपका प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण चाहिए अंतकर्ण अज्ञान हो तो चिदाबाश होगा अज्ञान यदि चिदावास हो चाहिए तो उसके लिए अंतकरण भी चाहिए ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तो कल्पना करने वाले अज्ञानी की कल्पना कौन करेगा जीव कल्पना करेगा जीव पहले कैसे होगा जीव तो, तो अज्ञान के कारण ही ब्रह्म में कल्पित है इसलिए न कल्प का भाव अज्ञान से अज्ञान से कल्प अज्ञान की कल्पना करने वाले कोई कल्पक है ही नहीं तो कल्प कल्पित तो कैसे होगा यहाँ उसका उत्तर देते हैं लोके दीपवत दीप से घट आदि का प्रकाश होता है घटपट आदि का तो प्रकाश हो जाएगा दीप का प्रकाश कफर कौन होता है दूसरा दीप चाहिए दीप अन्य को तो प्रकाश कर देगा घटपट आदि को अपने को प्रकाश करेगा अन्य को भी प्रकाश करता है अपने को भी प्रकाश करता है दीप प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं दीपवत अरे भट्ट पक्ष स्फुर मीमांसा में कुमार भट्ट के मत में स्फुरन है प्राकट्य को स्वयं प्रकाश कहते हैं पुरन अन्य को प्रकाश करेगा स्वयं भी प्रकाश मान हे प्रभाकरे कहे मीमांसा में गुरु मते उसको गुरु कहते संवेदन वत जो संवेदन ज्ञान होता है वो ज्ञान घट तो प्रकाश करेगा स्वयं भी प्रकाश माने हे स्वयं प्रकाश होता है गुरु बौद्ध व्यतिरित मते प्रभाकर और बौद्ध मत को छोड़ करके कर अन्य मत में भेदवत् स्वपर निर्वाहकत्वात्थ भेद घट का भेद पट में रहेगा घट का भेद पट में देखो ये घट है इसका भेद पुष्प में है ये पट में है क्या है घट का भेद है घट का भेद पट में रहा क्या रहा घट का भेद भेद क्या पदार्थ मालूम में भेद होता है एक अभाव पट घट न घट से भिन्न घट का भेद से पट भिन्न हुआ ये अभाव भेद हुआ यह जो भेद है कहाँ रहा पट्ट में रहा किसका भेद है घट का भेद पट्ट में रहन से पट्ट को हम कहते घट भिन्न घट का जो भेद है वो घट है या पट है घट का भेद घट है क्या पट है जैसे पट को हम कहते घट भिन्न घट का भेद घट से भिन्न है या नहीं घट का भेद घट से भिन्न है क्या है कोई एक दो उत्तर देते हैं। घट का भेद घट है इतने तो समझ आता है घट का भेद घट है क्या घट से भिन्न है भिन्न होने के लिए उसके ऊपर अवरे के भेद रहेगा घट के भेद में जो और्य के भेद घट के भेद देखो अभी इसमें देखो ये घट है ये पट है पट में घट का भेद रहेगा ये घट का भेद घट से भिन्न है भिन्न है तो औय के घट का भेद इसमें रहेगा तभी तो भिन्न होगा पट में भेद रहने से घट से पट भिन्न हुआ और घट का भेद भिन्न होने के लिए उसमें और्य के भेद चाहिए ये जो भेद है वो घटो से भिन्न है या घट है भिन्न होने के आवरे के भेद चाहिए उसके ऊपर भेद उसके ऊपर भेद ऐसे मानती जाओ ऐसा करते जाओ अनावस्था दोष है इसलिए कहते हैं घटर का भेद पट में रहता है ये पट को तो भिन्न करता है भेद अपने आप कभी भी से भिन्न कर देता है अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं और भेद मानते जाएंगे तो क्या होगा अनवस्था दोषों से सुसुप्त अभाव प्रसंग विचार करते जाएंगे घट का भेद पट में रहा इसके ऊपर वो भिन्न है इसमें से भिन्न है उसमें वो भी घट से भिन्न है उसमें के भेद रहेगा वो भी घट से भिन्न है उसमें भेद रहेगा चलता रहेगा नीति कहाँ लगेगी इसलिए अनवस्था मूल क्षय करी अनवस्था दोष होगा तो मूल क्षय इसलिए भेद में और भेद नहीं मानते भेद स्व पर निर्वाहक दूसरे को भिन्न करेगा अपने भी भिन्न व्यवहार हो जाएगा दे दिया। गुरु, बुद्ध, भेद स्वपर निर्वाहक जैसे भेद भिन्न ऐसे व्यवहार होने के लिए भेद में भेद नहीं मानते हैं। दीप घटपट आदि को प्रकाश करता है अपने को प्रकाश करने के लिए दूसरे दीपी की आवश्यकता नहीं होती है स्फुरन संवेदन ज्ञान इसी प्रकार अज्ञान से सारा प्रपंच कल्पित है सारा प्रपंच अज्ञान से कल्पित है और अज्ञान भी कल्पित होने के लिए और एक अज्ञान मानना है वो अज्ञान स्वयं ही अपने आप की कल्पना करती है अज्ञान से अज्ञान स्वयं कल्पित है कल्पित होने के लिए अज्ञान कल्पना जन्य हो तो कल्पित कहेंगे रज सर्प कल्पना जन्य तो कल्पित कहेंगे अज्ञान जन्य नहीं है अनादि है अज्ञान जन्य है क्या अनादि होने से अनादि काल से कल्पित तो अज्ञान है उसकी कल्पना करने के लिए कोई कल्पक को अलग आवश्यक नहीं है ना पे अनवस्था कहेंगे अनवस्था होगी अपना निर्वाहक मानेंगे तो अज्ञान में दूसरे अज्ञान मानेंगे तो दूसरे अज्ञान की कल्पना करने के लिए तीसरे अज्ञान तीसरे अज्ञान की कल्पना करने वाले चतुर्थ अज्ञान चतुर्थ अज्ञान की कल्पना करने वाले पंचम अज्ञान पंचम अज्ञान का कल्पक षष्ठ अज्ञान ष्ठ अज्ञान का कल्प ऐसे जाकर हिसाब करते रहना तो क्या होगा अनवस्था कहते अनवस्था दोष नहीं अनवस्था दोष कब है यदि एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान बिना मानो तो एक अज्ञान से भिन्न अज्ञान मानते हैं, नहीं मानने से अनवस्था दोष नहीं अज्ञानांतरों से था? एक ही अज्ञान है सारा जगत का कल्पक स्वस्यापि, स्व परनिर्वाहक जो अज्ञान से सारा जगत कल्पित है उसे अज्ञान से स्वयं भी कल्पित है सब कल्पित है। वास्तव परमात्मा कल्पना करने वाले कोई अलग जरूरत नहीं तथा से ज्ञान ज्ञाना से ज्ञान निवृत्तु मूलोच्छेद अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी ज्ञान की किसकी निवृत्ति होगी अज्ञान है मूल अहंकार का अज्ञान नष्ट हो गया तो मूलोच्छेद न मूल का जो उच्छेद हो जाएगा उसका कार्य अहंकार भी नष्ट हो जाएगा अहंकार से निवृत्ति संभव अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी तो आत्मा में जो प्रतीत होता है संसार सुख दुखाधि किसके कारण अहंकार उपाधि के कारण संसार का भ्रम सोउपाधि का है अहंकार उपाधि के कारण उपाधि जब तक है तब तक जपा कुमे तो स्पटिका में शुक्ल वर्ण दिखता है ना? क्या दिखता है हा तो जब तक जपा कुमें स्पटिका में रक्त दिखता है स्फटिक के पास जपा पास है कुम हटा देंगे तो स्पटिक शुक्ल है रक्तबन दिखेगा शुक्ल बन है इसी प्रकार यहाँ अहंकार है उपाधि अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान है अहंकार का मूल वो नष्ट होने से अहंकार का भी नाश हो जाएगा तो उपाधि नष्ट होने से अहंकार उपाधि का संसार भी नहीं रहेगा अहंकार प्रयुक्त संसार क्या कर्तृत्वादीपसंसार्थ में कर्ता हूँ भोगता हूँ कर्तृत्वादी ये संसार अहंकार जब नहीं रहेगा कर्तृत्वादिपंसार तो भी नहीं रहेगा निवृत्ति निवृत्तिर्भवती प्रत्येगात्मनों ब्रह्मत्व सफलमी भाव प्रत्येगात्मनों ब्रह्मत्व अहम अस् ब्रह्म ये ज्ञान सफल हे शंका हुई थी पहले ये श्लोक जब प्रारंभ हुआ पूर्व ने कहा था मैं ब्रह्म हूं इस ज्ञान का क्या फल हो गया कुछ नहीं होता है वेदांत स्वर्ण करके मैं ब्रह्म ज्ञान हो गया तो भी तो संसार रहता है इसका कोई फल ही नहीं है और संसार अनाधिकाल से कल्पित अनाधिकाल से और ज्ञान से कैसे नष्ट होगा तो उत्तर दिया ये संसार कल्पित है अज्ञान कल्पित तो पूरा पूर्व ने पूछा अज्ञान कल्पित कहेंगे अज्ञान फिर क्या है अज्ञान की निवृत्ति कैसे हुई वास्तव कहते तो अज्ञान भी कल्पित है अज्ञान कल्पित है कल्पना करने वाला कौन है कौन कल्पना करेगा तो अज्ञान की कल्पना करने के लिए अन्य अज्ञान की आवश्यकता नहीं जिस अज्ञान से संसार की कल्पना होती है वो अज्ञान स्वयं कल्पित है वास्तव नहीं है से है इसलिए ज्ञान से कल्पित अज्ञानी की निवृत्ति हो सकती है कल्पित होने के कारण निवृत्ति होगी अज्ञानी की निवृत्ति होने से अहंकार की निवृत्ति अहंकार निवृत्त होने से अहंकार उपाधिक का संसार की भी निवृत्ति हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान का कोई फल हुआ संसार की निवृत्ति होगी ये फल है अपल नहीं सफल हो गया नन ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वस्व अज्ञान कल्पितया परमा असक्ति ब्रह्म से भिन्न सब अज्ञानक हे ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वस्य कल्पित कौनी हे ब्रह्म या अन्य ब्रह्म व्यति कल्पित हे कितने पदार्थ सब कल्पित कल अज्ञान से सर्व अज्ञानकत अज्ञान है ना कल्पित कल्पितम तो जो अज्ञान कल्पित है वो वास्तव या नहीं परमार्थ तो असत्य वास्तव ही नहीं वेद में जो कर्म कांड आया उससे क्या विधान किया गया अजय तो स्वर्ग काम स्वर्ग चाहने वाले याग करे याग करेगा आगे स्वर्ग मिलेगा वेद से अतिरिक्त सब अप्रमाण हो गया पारमार्थिक वेद है वेद परमार्थिक है या नहीं स्वर्ग परमार्थिक है ये सुख दुख परमार्थिक है? ब्रह्म से बिना परमार्थिक क्या रहा कुछ भी नहीं रहा तो कर्म करने से क्या फल मिलेगा वास्तव स्वर्ग है कि नहीं तो फिर कर्म कांड क्या विधान करेगा या अजय तो स्वर्ग काम वो वाक्य प्रमाण होगा यागत करेंगे स्वर्ग नहीं मिलेगा कर्म आदि अप्रमाण्य में से केवल कर्म कांड नहीं ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएगा ब्रह्म से भी न कोई बद्ध है क्या बद्ध कोई है न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न चाधक अगे न मुमुक्ष न वे इत्यसा इत पर मांडव के मैया न निरोध प्रलय नहीं उत्पत्ति नहीं बद्ध नहीं साधक नहीं न बद्ध न साधक ना मुमुक्षु कोई ना ना नुक्त परमात्मा तो कोई है ही नहीं तो कुछ नहीं तो फिर वेदांत उपदेश किसको करेगा गुरु आचार्य कोई शिष्य बद्ध हो उसको उपदेश करेगा बंधन सत्य है क्या अब कल्पित है तो बद्ध कैसे सत्य होगा ब्रह्म से भी न कुछ नहीं तो केवल और कर्म कांड नहीं ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएगा कर्म कांड आदि अप्रमाण से आता कैसे अप्रमाण होगा देखो बताते हैं सही स्वर्ग काम आदि यागा कर्तव्यता बोधयती सवेद स्वर्ग कामना है तो याग करने के लिए कहता है वेद स्वर्ग काम आदि याग आदि कर्तव्यताम बोधयती ज्ञान कराता है वेद तत्स बोधनम नियोग से अपूर्व से नियोग विषय से याग नियोग से नियोग फल से स्वर्ग से च परमात्व तो असत्य अनुपन्नम से आदम जे विधान करते हैं इसको कहते नियोजनम किसमें लगाना किसकी इच्छा है याग स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो वेद में आया वाक्य यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग की इच्छा तो याग करो याग में लगा दिया वेद नियोग हो गया उसके विधान हो गया स्वर्ग के लिए याग विधान हो गया जहा विधान होता है नियोग हुआ उसको कहते नियोग अपूर्व है लौक लौकिक प्रमाण से ज्ञान तो नहीं है किससे स्वर्ग मिलेगा ये लौकिक प्रमाण नहीं अलौकिक वेद वाक्य के द्वारा आया सुनाया यजेत स्वर्ग काम यजेत विधि लेंगे विधान क्या अर्थ है वाक्य अपूर्व है जिसके लिए विधान किया गया उसको कहते नियोज्य नियोगय है विधान किसके लिए स्वर्ग विधान क्या जो याग विधान क्या किसके लिए याग विधान क्या स्वर्ग जो चाहता है स्वर्ग चाहने वाले पुरुष को कहते नियोज्य नियोज्य कौन होगा पुरुष और नियोग का किसमें नियोग करें पुरुष को स्वर्ग चाहने वाले पुरुष को याग में नियोग का विषय क्या होगा याग विधान करते तो किस में प्रभुत्व होगा याग करने के लिए नियोग का विषय कौन हो गया और नियोज्य कौन हुआ पुरुष हुआ और नियोग का फल क्या होगा स्वर्ग विधि में विधि होकर याग करा याग करने से क्या का फल स्वर्ग हो गया अभी इसमें से देखना नियोज्य वास्तव है या नियोग वास्तव है या नियोग का विषय याग वास्तव है अथवा नियोग का फल स्वर्ग वास्तव इनमें से वास्तव कौन है ना तो नियोग विधि भी वास्तव नहीं है नियोज्य पुरुष भी है नहीं नियोग का विषय याग भी कोई परमार्थिक नहीं नियोग का फल स्वर्ग भी परमात्था नहीं सब परमाथा तो कोई है ही नहीं यदि है नहीं तो विधि वाक्य वेद वेद वाक्य याग स्वर्ग ये सब अप्रमाण हो गया परमात्त सत्य से आद ये सब अप्रमाण हो जाएगा ब्रह्म व्यतिरिक्त से सर्वस परमात्त सत्व ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है नहीं है व्यावहारिक कल्पित हो वास्तव तो नहीं है उपनिषद अ प्राण्यम से आयाद उपनिषद भी प्रमाण नहीं अप्रमाण हो जाएगी तथापि ही मोक्ष काम से आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि द्यास्य अरे संबोधन अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए उसके लिए साधन श्रवण मनन निधि द्यास न इत्यादि न श्रवणादि कर्तव्यता बोध्य थे श्रवणादि नाम कर्तव्यता श्रवण आदि करने के लिए उपनिषद वाक्य में कहा गया वो भी ठीक नहीं आयुतम वेद यदि कर्मकांड उपनिषद दोनों अप्रमाण हो गए तो कोई भी प्रमाण नहीं था कर्मकांड उपनिषद एक दशे और ब्रह्म वाक्य न सदाय शत्र सारा वेद प्रमाण है कोई भी एक वाक्य भी अप्रमाण नहीं हो सकता है आत्मा बारे दर्शव्य वाक्य भी अप्रमाण नहीं होगा यज स्वर्ग काम भी यदि अप्रमाण हो गया तो सारा वेद अप्रमाण हो जाएगा इसलिए ब्रह्म व्यक्ति तो सब ज्ञान कल्पिता जो कहते हो वो ठीक नहीं है कल्पिता यदि मानेंगे तो वेद अप्रमाण हो जाएगा वेद अप्रमाण मानना ठीक नहीं है नास्तिका है वेद निंद जो कहते वेद प्रमाण नहीं वो तो नास्तिक है तो आप यदि कहोगे वेद अप्रमाण तो आप तो नास्तिक हो जाओगे ये गुरु शिष्य परंपरा से वेद वेदाध्ययन होता है वेद साध्ययन सर्व पूर्वकं, पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्या यथा सारे वेद का अध्ययन गुरुअध्ययन पूर्वक होता है गुरु पहले उच्चारण करेंगे उसके बाद शिष्य उच्चारण करते हैं वेद का अध्ययन सर्व गुरुअध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्या वेदाध्ययन अध्ययन अभी भी वेदाध्यन जो करते हैं ऐसे आचार्य पढ़ेंगे बोलेंगे उसके बाद शिष्य उच्चारण करेंगे ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से उच्चारण अनुच्चारण होता है ये संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से वेद अध्ययन होता है इसी प्रकार अभी जैसे वेदाध्यन गुरु शिष्य परंपरा से होता है उसके पहले उसके पहले उसके पहले ऐसे विचार करेंगे सारा वेद अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा से होता है इसी श्लोक ले को लेकर के मीमांसकोक सिद्ध करते हैं ये संसार की उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति होगी तो पहले कैसे वेदाध्यन होगा वेदाध्ययन तो सब गुरु अध्ययन पूर्वक होगा के पहले उनके गुरु उनके गुरु के उनके गुरु उनके गुरु इसे चलता ही रहेगा ये अनाधिकाल से संसार चल रहा है सब गुरु अध्ययन पूर्वक है संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से जैसे अध्ययन चलता है उसको अप्रमाण कहना ठीक नहीं है ऐसा शंकागण से आगे उत्तर देंगे कैसे अद्वितीय ब्रह्म सत्य है तो भी वेद व्यर्थ नहीं है वेद में अप्रमाण्य शंका का निराकरण करेंगे ओ